ध्यान और आध्यात्मिक जीवन झुरस्यधारा शारीरिक नहीं आंतरिक सौंदर्य की आवश्यकता हमारे आचार्यों का कथन है कि आध्यात्मिक जीवन में शारीरिक सौंदर्य नहीं बल्कि मन का सौंदर्य मन की समरसता सबसे अधिक आवश्यक है हमें जीवन के गंभीरतम रहस्यों को भेजने की मानसिक क्षमता अर्जित करनी चाहिए हमें आंतरिक सौंदर्य नैतिक सौंदर्य चाहिए अमेरिका के प्रेसिडेंट लिंकन के बारे में एक कथा प्रसिद्ध है वे सुंदर नहीं थे एक बार फिलाडल्फिया का एक प्रतिनिधिमंडल उनसे मिलने आया उन्होंने एक सदस्य का परिचय देते हुए कहा इसने सौजन्यपूर्वक हमारे समिति कक्ष के लिए आपका एक अत्यंत सुंदर चित्र बनाकर हमें भेंट किया है राष्ट्रपति लिंकन ने इस पर कुछ विचार किया और चित्रकार की ओर देखते हुए कहा महाशय मुझे विश्वास है कि चित्र बनाते समय आपने मेरी देह के रूप में आधारित नहीं बल्कि मेरे आदर्शों के आधार पर मेरा अंकन किया है और इसी की आवश्यकता है देह के माध्यम से मन और हृदय की पवित्रता प्रकट होती है मैंने अति सामान्य दिखाई देने वाले लोगों में श्री संपन्नता देखी है, जो अत्यंत सुंदर देह वालों अलौकिकों नहीं, नहीं पवित्र और आध्यात्मिक अनुभूति संपन्न व्यक्ति पवित्र और समरसतापूर्ण स्पंदनों को प्रसारित करते हैं जिनका उनके सानिध्य में आने वाले लोगों पर सुखद ही नहीं बल्कि उदात करने वाला प्रभाव पड़ता है जैसा मैं पहले कह चुका हूं हमारे अध्यात्म के उच्चतर आध्यात्मिक जीवन यापन के लिए उपयुक्त गुण संपन्न बनाने के लिए अत्यंत चिंतित रहते थे क्योंकि उनके बिना हम छुरे की धार पर चल नहीं सकते हमारे दुर्गुण देह के दोष तथा देह की असामंजस्य पूर्ण क्रिया को दूर करना होगा एक पुरातन औपनिषिक आचार्य अपने शिष्य के साथ प्रार्थना करते हुए कहते हैं मेरे सभी, सभी इंद्रिया पूर्ण समर्थ हो गए आप्याय मांगानी वाक प्राण चक्षु स्त्रोत्र मतो बलविंद्रिया चर्वाणी ऐसी समरसता होने पर हमें अनुभव होगा कि देह में रहना कितना आनंद प्रद है देह के विभिन्न अंगों की समरसता कैसे स्थापित करें, अश्वास से कर आहार का ग्रहण न करो निष्काम कर्म करो एवं संयमित तथा नैतिक जीवन यापन करो संतुलित सुयत चिंतन और कर्म देह को सुसंतुलित करते हैं इंद्रियों के दोषों को उन्हें अशुभ इंद्रिय विषयों से हटा कर सही प्रदान कर दूर करना चाहिए यह दमन अथवा अस्वाभाविक नियंत्रण नहीं है शुभ पवित्र और आध्यात्मिक विषयों को सुनो और देखो अपने इंद्रियों का इस तरह उपयोग करो कि वे तुम्हें श्रीहीन करने के बदले मन को शुभ आहार प्रदान कर तुम्हें संपन्न बनाए मन के दोषों का निराकरण मनोवेगों के द्वारा नहीं बल्कि उच्चतर विवेक और मरण के द्वारा परिचालित जीवन द्वारा किया जाना चाहिए आध्यात्मिक जीवन के लिए हानिकारक बातों से दूर रहना चाहिए और उसमें सहायक बातों को ग्रहण करना चाहिए जो सहायक है वह बहुत अप्रिय हो सकता है लेकिन फिर भी हमें उसे स्वीकार करना चाहिए और उसका अनुसरण कर हम मन के दोषों को बहुत हद तक दूर करने में सफल हो सकेंगे हमारा मन हमें बहुत प्रकार से कष्ट देता है विशेषकर तब जब हम उसे नियंत्रित करना चाहते हैं कभी कभी वह बहुत जड़ हो जाता है वह आगे बढ़ना नहीं चाहता कभी वह उन्मत्त होकर एक विषय से दूसरे विषय की ओर दौड़ता है और यदि जड़ मन कुछ समय के लिए शांत भी रहता है तो वह पुनः अपना उन्मत्त कार्य प्रारंभ कर देता है लेकिन प्रशिक्षण द्वारा यह उन्मत्त मन एकाग्र किया जा सकता है हमारे आचार्यों का कथन है कि हमारा आहार होना चाहिए। मुख से ग्रहण किया आहार शुद्ध होना चाहिए उससे देह में समरसता आनी चाहिए इसी तरह अन्य सभी इंद्रियों द्वारा आहरित किया जा रहा आहार शुद्ध होना चाहिए यह एक शुद्ध सूक्ष्म शरीर के निर्माण में सहायक होता है मन के द्वारा हम जो आहार करते हैं अर्थात हमारे विचार और भावनाएं भी शुद्ध होने चाहिए जिससे वे एक समरस शरीर के निर्माण में सहायक हो सके एक संस्कृत कहावत है कि सांप को शुद्ध दूध ही क्यों न पिलाया जाए वह दुस्सहवीस ही पैदा करेगा फणी पेरम वमत गर्णम दुख उसका स्वभाव है इसी तरह शुद्ध हारी भोजन करना पर्याप्त नहीं है हमारा स्वभाव बदलना चाहिए हमें पवित्र प्रेमी और मृदु स्वभाव होना चाहिए हमें कई दोष है अच्छा क्या हम इन दोषों को एक के बाद एक दूर करें कुछ मनोवैज्ञानिक कहते हैं कि पहले सिर को उसके बाद कान को फिर नाक फिर हाथों सीने पैरों इत्यादि को ढीला छोड़ो तुम अन्य मनोवैज्ञानिक वासनाओं को न दबाने और उनकी पूर्ण अभिव्यक्ति की सलाह देते हैं लेकिन वास्तविक जीवन में अपने को सुधारने के इन खंडस उपायों से बहुत कम लोगों को स्थायी लाभ हुआ है वेदांत विषय के मूल में जाता है वह हमारी समूची आत्मसत्ता का निदान प्रस्तुत करता है हमारे सामान्य अहंकार के पीछे उच्च आत्मा है जो पवित्रता शक्ति और आनंद का है। तम, तुम उसे जितना अधिक चाहोगे अभिव्यक्त होने दोगे तुम उतने ही पूर्ण और शांत हो गए श्री राम कृष्ण के महानतम शिष्य स्वामी विवेकानंद हमें निर्देश देते हुए कहते हैं तुम अपने को और प्रत्येक व्यक्ति को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 एक के बाद एक अंग का शुद्धिकरण नहीं अभी तो अखंड आत्मा को प्राप्त करना वेदांत यह सिखाता है मनोविज्ञान और नैतिकता आजकल नैतिक अनुशासनों को आधुनिक मनोविज्ञान की भाषा में दमन और अस्वाभाविक नियंत्रण से बहुत अधिक जोड़ा जा रहा है प्राचीन हिंदू ऋषि इंद्रियों को उच्चतर दिशा प्रदान करने में विश्वास करते थे हम कर्णों से शुभ श्रवण करें नेत्रों से शुभ दर्शन करें हम परमात्मा की स्तुति और आराधना करें तथा स्थिर और बलवान देह तथा इंद्रियों द्वारा निर्धारित जीवन का उपयोग करें उपभोग करें व्यक्ति तब शांति और समरसता का सच्चा अनुभव करता है जब वह अपनी इंद्रियों और मन का स्वामी होता है जब वह आध्यात्मिक जीवन को द्वंद रहित और स्वाभाविक रूप से यापन करता है, मानसिक की की प्रक्रिया साधना भाषा भाषा में और में और कर कहलाते हैं। वह वासनाओं या मौलिक सहजता वृत्तियों को उच्चतर दिशा प्रदान करने की प्रक्रिया है आधुनिक मनोविज्ञान ने एक प्रणाली खोज निकाली है जिसके बारे में भारत के पुरातन आध्यात्म आचार्यगण और अधिक जानते थे आधुनिक मनोविश्लेषण की प्रणालियों का मुख्य उद्देश्य रोगी की मानसिक समस्याओं के मूल और मन में गहरे बैठे कारण का चेतना के स्तर पर लाना या उसका बोझ कराना है कुछ निर्लज्ज मनोवैज्ञानिक रोगियों को अपनी स्थूल वासनाओं की उन्मुक्त रूप से पूर्ति करने की सलाह देते हैं लेकिन डॉक्टर हेटेल नामक एक प्रमुख मनोविज्ञ ने कहते हैं उपचार एवं रोग निवृत्ति का दृष्टि अपने स्वाभाविक प्रवृत्तियों को अभिव्यक्त करो की सलाह मूर्खतापूर्ण है अपने साक्षात अनुभव से मैंने किसी भी सच्चे मानसिक रोगी को उन्मुक्त कामो भोग द्वारा स्वस्थ होते नहीं देखा है आजकल मनोविश्लेषण की जिस पद्धति का व्यापक व्यवहार हो रहा है उसमें रोगी से कहा जाता है कि वह पहला उसे चल चंचल कर रही इच्छा को नई दृष्टि से देखे तथा उसे पूर्णतया या आंशिक रूप से भय और घृणामुक्त हो स्वीकार करो दूसरा समस्या का सीधा सामना करे एवं अत्यधिक ग्लानि के बिना उसे अस्वीकार कर दे तीसरा उसे उच्चतर मार्ग में उच्चतर लक्ष्य की ओर परिचलित करे व्यक्तिगत मनोविज्ञान की शाखा के प्रतिष्ठाता डॉक्टर सदा समाज के लिए उपयोगी एवं स्वास्थ्य कर जीवन पद्धति का अनुसरण करने की सलाह देते हैं हिंदू अध्यात्म आचार्य भी हमारी वासनाओं को उच्चतर दिशा प्रदान करने की सलाह देते हैं श्री रामकृष्ण कहते हैं छह रिपोर्यों को ईश्वर की ओर मोड़ दो आत्मा के साथ रमण करने की कामना हो जो ईश्वर की राह पर बाधा पहुंचाते हैं उन पर क्रोध हो उसे ही पाने के लिए लोभ यदि ममता है तो उसी के लिए हो जैसे मेरे मेरे राम कृष्ण यदि अहंकार करना है तो यह सोचकर अहंकार करो कि तुम भगवान के दास भगवान की संतान हो डॉक्टर एडलर का यह कथन कितना सत्य है अपने संबंध में अपनी मान्यता परिवर्तित करके हम अपने को भी बदल सकते हैं स्वामी विवेकानंद ने, ने कहा है अपने को सभी को उसके वास्तविक स्वरूप की शिक्षा दो शक्ति प्राप्त होगी अच्छाई आएगी पवित्रता आएगी जो कुछ महान है सर्वश्रेष्ठ है वह प्राप्त होगा हिंदू आचार्य इस आदर्श के तट संगत अंतिम निर्णय तक सामान्य मनोविज्ञान के परे तक पहुँचता है